हम इंसान अपनी डेग्निटी भूलते जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि आखिरकार हम इतनी दौड़ भाग क्यों करते हैं हमें अपनी लाइफ से चाहिए क्या आजकल हम इंसान एक वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो चुके हैं लोग हमें यूज़ करते हैं अपने फायदे के लिए और जब हम ये देखते हैं कि आसपास क डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक इंसान जानना चाहेगा जानने का रीजन यह नहीं होगा कि वो किसी दूसरे को मैनिपुलेट करना चाह रहा बल्कि वो इसलिए जानना चाहेगा कि जिससे कोई उसे ना मैनिपुलेट कर पाए क्योंकि एक बात तो है हम सबके अंदर एक अंतरात्मा की आवाज आती रहती है है लेकिन लेकिन दुनिया में ऐसे इंसानों की कमी नहीं है जो अपनी अंतरात्मा को मार चुके हैं और ऐसे लोग अगर आपको डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाना चाहेंगे ना तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक बात और हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ है क हो रहा है। वैसे डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग हम सब जाने अनजाने में एक दूसरे पर करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसने डार्क साइकोलॉजी की जो ट्रिक्स होती हैं, कॉन्सेप्ट होती हैं, उनको समझा है और पढ़ा है, और अगर वो इंसान आप पर डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करता है ना Dark Psychology and Manipulation. अब हम ये समझ लेते हैं कि इस पूरी के पूरी सीरीज में क्या-क्या मैं cover करूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे What is Dark Psychology और इसको हम आज ही जानने वाले हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है Dark Psychology Traits, जिसमें से हम जानेंगे Narcissism के बारे में, Machiavellianism के बारे में, Psychopathy के बारे में और एक और Sadism के बा� यह तीसरा टॉपिक होने वाला है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यानी कि किस तरीके से डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके मैनिपुलेशन किया जाता है उन टैक्टिक्स के बारे में जानेंगे जो अगला टॉपिक होने वाला है उसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम एक मैनिपुलेटर को पहचान सकते हैं जिससे कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें इसके बाद हम सीखने वाले हैं कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन बोले तो हम इमोशनल मैनिपुलेशन को सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है और कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बाद हम यह जानेंगे कि जब भी कोई मैनिपुलेटर मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, उनके फेवरेट विक्टिम्स कौन होते हैं? और अंत में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इस मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हैं और डोकेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो सीरीज में सीखने वाले हैं। और इसके बाद एक और वीडियो सीरीज स्टार्ट होगी, जिसका नाम होगा दाद का साइकोलॉजी एक आर्ट है, एक साइंस है। किसका मैनिपुलेशन का और माइंड कंट्रोल का। जनरल साइकोलॉजी में क्या होता है हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से जो हमारे मन में थॉर्स आते हैं, उनके आधार पर हम एक्शन लेते हैं, और कैसे हम इंसा� डार्क साइकोलॉजी में हम अपनी और दूसरों के उन थॉर्स और एक्शंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो रिडेट्री नेचर के होते हैं यानी कि जिनसे हम दूसरों को शिकार की नजर से देखते हैं कुल मिलाकर डार्क साइकोलॉजी में हम उन टैक्टिक्स के बारे में समझने वाले हैं जिनका प्रयोग साथी और लोग बद आपको नुकसान पहुंचा सकें। वैसे अगर कोई मेरा फायदा उठाए और बदले में मुझे कोई नुकसान ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है? लोग एक दूसरे से जलते बहुत हैं। लोगों के अंदर जो toxicity है, वो बढ़ती जा रहा इस वजह से आजकल क्या होता है कि लोग dark psychology का प्रयोग करके फायदा उठाने क ज्यादा करते हैं। Normally जब कोई इंसान dark psychology का प्रयोग करता है ना तो उसके पीछे कोई न कोई motivational force जदुर होता है और basically चार तरीके की motivation काम करते हैं जिसमें से पहला होता है पैसे बनाने के लिए, दूसरा होता है पावर पाने के लिए और तीसरा हो सकता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से बदला लेना चाहेगा ना तो भी वो dark psychology क लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना यहाँ पर खत्म में नहीं हो जाते, और भी कई तरीके के मोटिवेशन हो सकते हैं, और जिस तरीके से लोगों में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो लोग दूसरों को नीचे गिराने में, उन्हें नुकसान पहुंचाने में भी डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ये जो कुछ में तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से मेनिफेस्ट हो सकती है जैसे कि जो आस्वोनिस्ट होते हैं ना उनको आग लगाने मजा आती है ये लोग कहीं भी आग लगा देंगे किसी घर में आग लगा देंगे किसी के खेत में आग लगा देंगे क्योंकि इनको आग लगाने में ही मजा आता है वैसे ही जो नेक्रोफिलियक होते हैं � लेकिन इतना खतरनाक मैनिफेस्टेशन बहुत ही कम होता है तो आज के लेक्चर में इतना ही आगे के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डार्क साइकोलॉजी से जुड़े हुए जो पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं तो बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो और जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ